परमाणु व्यवस्था में जो जिस जिस प्रकार की कार्य विन्यास करना है वो परमाणु में निहित पहले इस सिद्धांत को समझो परमाणु में ये तो बात समझो परमाणु ऊर्जा संपन्न है आपके अनुसार कुछ नहीं है ठीक है अच्छा ये तो झंझट पट जाती है हमारे अनुसार नहीं है मतलब उसको जो विज्ञान प्रतिपादन करते हैं उसको ठीक से अध्ययन करें तो ऊर्जा संपन्नता से बात शुरू ही करते हैं ऊर्जा संपन्नता से ही बात शुरू करते हैं कहाँ से बात करते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन है हमेशा तो अपने में घूम रहे हैं स्पिन मोमेंट भी है उसमें ये सब ऊर्जा संपन्नता के आधार पर ही है जो मूल नक्कर हो जाता है सत्ता में भेगे होने के कारण हर अंश क्रियाशील है घूम रहा है के अनुसार है। उनके अनुसार एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है इन दोनों के फीचर तो निश्चय होता है वैसा इतना सेफ उसमें नहीं है ये इलेक्ट्रॉन अपने आप में जो घूम रहा है उसका जो स्पिन ऑर्डलेट है ना वो पॉजिटिव चार्ज कोई लेना ठीक है तो आपको अपने आप में प्रतिपादित करना पड़ेगा लेकिन ऐसा नहीं कर सकता है के कारण उसका रिलेशन ही नहीं है स्पिन दूसरा और एक पूरे परिवेश के घूम रहा है अपने आप में जो घूम रहा है उसका कोई भी कहना देना पॉजिटिव चार्ज नहीं ठीक है ना तो उसकी वजह से भाई अभी अभी जो अपन कह रहे हैं ऊर्जा सम्पन्नता उसके साथ बता रहे हो कि ओरिजिनली उन लोग ऊर्जा ऊर्जा को क्या मानते हैं वो वो बात आती है ना जो एनर्जी कहते हैं जिसको क्या एनर्जी कहते हैं एनर्जी क्या चीज है एनर्जी क्रियाशीलता जो है क्रियाशीलता से एनर्जी है हाँ, मन, उनका आशय ही, ही वहां क्रियाशीलता कहाँ से आ गये ये मैं कह रहा कि कहां से आ गया ये ना मैंने वह, वही वही तो बात था था। है तो पहले जो एक कोई एक धक्का दे दिया इसलिए एक शुरू हुआ दूसरा शुरू हुआ ये सब कहा चले गया तो और उसके बाद खींचाता करते रहे ये सब कहा चले गया ये उसके बाद और कोई चीज आ गई खींचाता धक्का मक्की से छुट करके और कोई चीज आ गई मूल क्रिया के लिए पहले ये ये बताए हैं ये हम सुने हैं, तो एक परमाणु दूसरे परमाणु को धक्का दे दिया वो पहले परमाणु धक्का देना कैसा बन गया पूछा तो उसको चुप हो गई पहले बात उसके बाद खींचा तो निे होता है बोले ये उसको खींचता है ये इसको खींचता है इसीलिए सब गतिशील है ऐसा कह रहे हैं बताते हैं ये क्या चीज सही है या इसके अलावा और कोई चीज बताते हैं जो है पूरी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होती है, है? पूरी कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन नहीं हो पाती है ना? तो बहुत सारे सिद्धांत जो है वो बहुत टुकड़े टुकड़े में दिखाए पड़ते हैं है ना? उसको अगर आप लॉजिकली प्रश्न पूछने जाएंगे कि इसका स्रोत क्या है है ना तो वहाँ जाकर सिप हो जाते हैं ठीक है।, है कुल मिला करके कुल मिलाकर के यही बात बनता है जो सत्ता में संपृक्त रहने वाला कंसेप्ट नहीं आया है नहीं। बात इतनी ही है ना सत्ता में संपृत रहने वाला और उसके आधार पर सस्तित्व के रूप में होने का जो सिद्धांत है, है। तो जिसे भी अंशों को हम सस्तित्व के रूप में है आ, ऐसा कहकर बाकी चीजों को एक्सप्लेन करते हैं वो, वो तो परमाणु से शुरू करते हैं हम मात्रा को नहीं हम लोग हम लोग करते हैं और उसमें भी हम अंश जो है सस्तित्व में है ये एक मूलभूत प्रतिपादन से शुरू करते हैं सही बात उनके लिए उसको एक्सप्लेन करना है कि ये जो अंश है वो क्यों परस्परता में उसको एक्सप्लेन करने के लिए विपरीत आवेश होते हैं विपरीत आवर आकर्षण करते हैं है ना लेकिन वो प्रश्न बहुत उत्तरी ऐसी ऐसा नहीं है आप फिर ये पूछ सकते हैं कि विपरीत आवर परस्परता में क्यों आकर्षित करते हैं सही बात तो वहाँ पे जवाब नहीं मिलता वो कहीं ना कहीं एक आगे हमने पोजीशन शिफ्ट किया और फिर आवेश भी क्यों है ये भी इसका सुविधा हो गयी ऐसा हस्तित्व विधि से जो परमाणु में हर हर अंश व्यवस्था व्यवस्था में भागीदारी भागी करने का प्रवृतिशील है ही है इसीलिए जहां उसको स्थान मिलता है उस जगह की काम कर देता है मध्य में काम करने के लिए स्थान होता है मध्य में काम कर देता है वो परिवेश में स्थान होता है उसमें काम कर लेता है उसमें अपना आचरण को प्रस्तुत कर देता है ये ऐसा ये बनता है प्रत्येक अंश भी जो सत्ता में संपर्क होने के आधार पर ये सब चीजें आती हैं। ठीक है बाबा जी मध्यस्थ बल के स्रोत को थोड़ा मध्यस्थ बल के स्रोत को मध्यस्थ बल का स्रोत यही है तो प्रश्न इसमें जो मध्यस्थ बल के लिए आ? जो जिम्मेदार मध्याश जो होते हैं या परमाणु केन्द्र में मध्यांश में एक ही अंश जिम्मेदार होता है या आ, ये ये बहुत बढ़िया ये बढ़िया देखिए महाराज जी जीवन परमाणु में एक ही अंश जिम्मेवार भौतिक परमाणु में एक से अधिक अंश भी जुम्मेवार रहते हैं मतलब जितने भी सभी आ, वो सब वो वो सभी अंश में जिस प्रकार से आचरण है वो पूरा का पूरा स्पिन स्पिन मोशन में रहते हैं चाहे दो हो दो सौ हो वो सारे अंश बीच में जो जमा रहते हैं जकीरा, वो सबका सब एक एक स्पिन मोशन में रहते हैं में घूर्णन गति घूर्णन गति में, में रहते हैं और जो परिवेशीय है रहते हैं परिवेश में रहते हैं में वो घूर्णन गति में भी रहते हैं परिवेश में भी घूमते रहते हैं हाँ। ये दोनों गति वो करते हैं उसको हम ये धरती के रूप में देख सकते हैं धरती ये घूर्णन गति भी करता है और मोशन भी करता है आगे सरकता भी इन दोनों के फल स्वरूप में कंपनात्मक गति आ, वो तो, तो कंपनात्मक गति वर्तुलत्मक गति सभी दोनों चीज सिद्ध हो जाता है ठीक बात है जी। इस ढंग से बनता है तो कंपनात्मक गति टोटल सौरव्यूह के साथ जुड़ता है उसी बात क्या है एक परमाणु में सभी अंश मिलकर के एक परमाणु है उन परमाणु में कंपनात्मक गति है ये केवल एक अंश में कंपनात्मक गति की बात नहीं आती है सब मिलकर के कंपनात्मक गति को प्रस्तुत करते हैं परमाणु एज ए होल में दाए हाँ कंपन है ऐसा बात है ये सर्कुलर मोशन मिलाकर हाँ ये हाँ मध्य में रहते हैं वो सर्कुलर में रहते हैं वो सब मिलकर के एक कंपनात्मक गति भी शुरुआत रहती है तो पर देखे पर देखे पर देखे पर देखे। ये बढ़ते जाता है परमाणु में पर तीन गतियों तीन गति हाँ दो गतियों के मिलन से तीसरी गति हो रही है साफ कट करने वादे कैसे परमाणु में कितनी गति हो गयी बाबा हो गए हो ना बाबा एक बा तो वर्तूलात्मक गति है नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं। जो चारों ओर घूमने वाला मध्यांश के चारों ओर घूमने वाला बात है ही है ये तो अंशों का हो गया बाबा ये पूरा परमाणु हाँ। उसमें कौन कौन सी गति वो तो बस ये दो वर्तुलात्मक गति और ये भूर्णन गति है और कंपनात्मक गति है ये नहीं तो गति है ठीक है नहीं उसको संपूर्ण परमाणु में तीनों गतियां हैं बर्याप्त ठीक है ठीक है आगे चलो मध्यस्थ बल मध्यस्थ बल में पहले आपको निवेदन किया जो किसी भी परमाणु में मध्य में जितने अंश है वो सबका सब सुंग गति में रहते ठीक है थीक? इनके परस्परता में जो प्रभाव रहती है ये के गति का तो प्रभाव क्षेत्र बनता है। उन प्रभाव क्षेत्र का नाम है मध्यस्थ बल मध्यांश के जो अंश हैं उसकी गोर्णन गति है उनका प्रभाव प्रभाव, प्रभाव को हम मध्यस्थ बल कह रहे हैं ठीक हो गई उसका नियोजन नियोजन ये दो ही जगह में जाता है दो पास में आ जाना से ठीक है या दूर भागने से यह मध्यस्थ बल दौड़ करके उनको समझा बुझा करके अच्छे दूरी में अवस्थित कर देता है नहीं थोड़ा टेक्निकली <laughs> टेक्निकली क्या होता है वो ही निश्चित रूप में निश्चित दूरी में रहना पड़ेगा ना भाई पास आने से दूर कैसा करता है दूर जाने से पास कैसा लगता हाँ, तो है ये उसका विकर्षण रूप में अपना बल को परिवर्तित करके प्रभाव डालता है फल स्वरूप दूर हटता है ये आकर्षण बल को बढ़ाता है तब जाकर के पास में आ जाते हैं कैसे बात है? ये, ये जो मध्यस्थ बल में ये दोनों चीज निहित रहते हैं आवश्यकता अनुसार उपयोग करो लेकिन मुझे लगता है कि उसमें पोजीशन डिफाइन करनी पड़ेगी कि ये तो दूरियां हैं परिवेश की है ना ये निश्चित है वो ही तो मुख्य है तो मुख्य बिंदु वही है कम अगर आते हैं पास आते हैं। हाँ। तो तो क्यों आ जाता है? अभी बताया था वातावरण की दबावों से बहुत सारे उसके तो तो आसपास में तो सब भाई ना अस्तित्व में किसी की आकर्षण बल ज्यादा होने से दूर भागने की नौबत आती है किसी का विकर्षण की बल ज्यादा बढ़ जाने से पास में आने की नौबत आती है ये स्वाभाविक क्रिया है ऐसी स्थितियाँ बन सकती है ऐसी स्थिति को ठीक से सटीक अपने अस्तित्व को यथास्थिति को बनाए रखने के लिए मध्यस्थ बल प्रयोजित होता है अब क्या हुआ अब क्या हुई वो यदि वो कोई आकर्षण बल लगाता है परमाणु अंशों के ऊपर ये कर, ये क्या करता है उससे ज्यादा आकर्षण बल लगा करके वो अपने स्थान में बैठा देते हैं थोड़ा सा यदि बता सके कैसे काम करता है होता कैसे मकैनिज्म क्या है अब सुने, सुनेंगे नहीं तो मैकेनिज्म क्या है अभी अभी बताए ना भाव बाह्य वातावरण वा, वा, वा, वा, है सुनो प्रश्न है कि परिवेश की जो निश्चित दूरी है उससे अगर वो पास आ रहा है तो विकर्षण बल हो जाता है इसकी क्या प्रक्रिया है आधार क्या है आधार यही है जो, जो अच्छी निश्चित दूरी जिसमें व्यवस्था के रूप में होना निश्चित रहती है इस रूप में प्रतिपादित करना पड़ेगा इससे व्यवस्था अव्यवस्था को पैदा करने के लिए पास आ गया और उसी को व्यवस्था में अवस्थित करने के लिए बल प्रयोग होता है अंतर बल प्रयोग व्यवस्था को प्रकाशित करने के क्रम में हाँ। व्यवस्था, व्यवस्था। की केंद्र है केंद्र, मध्य है मध्य के पास प्रथम परिवेश हो रही है द्वितीय परिवेश की निश्चित हो है है ना यही परमाणु व्यवस्था का स्वरूप है वही बल बनाया जाए उससे जब भी आप काम करेंगे यानी अव्यवस्था होने लगी अव्यवस्था होने लगी, तो उसको विकर्षण पूर्वक वो हो तो वही तो है। हाँ। उससे दूर कर लेंगे। बोलो तब आकर्षण बल को लगाना इस प्रकार से क्या हुआ जो परमाणु व्यवस्था के अर्थ में मध्यस्थ बल आकर्षण विकर्षण पूर्वक अपने व्यवस्था को बनाए रखने अच्छा अब सब अब इसको इसके हैं गठनशील परमाणु का संख्या क्या है धरती का ही जो ग्रहों का तो संख्या नहीं बताया प्रकार की संख्या प्रकार की संख्या हाँ प्रकार की संख्या बात दूसरी हो गई ये तो एक सौ एक सौ इक्कीस हो सकता है एक इसको थोड़ा आधार क्या है इसको स्पष्ट इसका आधार ये है भू के परमाणु तक साठ होता है भू के परमाणु का अंत तक वो साठ होता है सठ में वो अजीर्ण परमाणु होता है में तो एकसठ आर्बिट में होने से मध्य में पुनः इकसठ होने से पांचवा ऑर्बिट शुरू हो गया ये ये हो गया अजीर्ण परमाणु ऐसा परमाणु हो सकता है अस्तित्व में उस प्रकार की आपका आर्बिट में जो पूरा का पूरा यह इकसठ परमाणु हो इक्सठ इकसठ परमाणु अंश हो ऐसे परमाणु आपको मिल सकता है तो उतने ही बीच में भी होगा ऐसा वाला मिलेगा वो जड़ परमाणु कहलाएगा वो चैतनी परमाणु ना हो हाँ, तो एक सौ इक्कीस हुआ हाँ इस प्रकार से क्या हुआ ये एक सौ इक्कीस जो है ना ज्यादा से ज्यादा साठ अजीर परमाणु हो सकता है अब इस नती पर कितना जीवन परमाणु में बने हैं उसको कितने को नाप पाए हैं जो पहचान पाए हैं वो आप स्वयं सोच लो लेकिन बाबा इसमें एक चीज़ ये कि चार परिवेश हैं तब ये कहना ठीक है तो परिवेश बन तो ज्यादा है चार परिवेश हो तो ये कहना ठीक बन है कि टोटल इकसठ दुनिया बाईस में ऐसी अगर हम मान लें तो एक सौ इक्कीस प्रमाण हो सकते हैं चार परिवेश ज्यादा परिवेश अगर हो तो फिर और परमाणुओं की संख्या बन सकती है तो वही अजीर्ण परमाणु परमाणु का वो ठीक है तो इसके इस प्रकार से एक सौ इक्कीस से अधिक होगा नहीं? लेकिन अजीर्ण हो सकता है ना मतलब वो स्थिर नहीं होते हैं आ? मतलब अजीर्ण वाले जो हैं, वो होते तो हैं, लेकिन धीरे धीरे अपने आप ही वो टूटते जाते हैं वो ठीक है ना वो कितने भी टूटेंगे जितने में आएंगे वो उसका निश्चित कार्य है वो गलत कार्य नहीं होगा वो जैसा 200, 200, दो सौ हाँ कुछ भी अंश में है उसमें 20 टूट गया मान लीजिए हाँ उसमें 20 टूट गया तो बाकी अंश की जो परमाणु का आचरण है वो निश्चित है वो ही आचरण करेगा वो कोई ना कोई ना कोई, कोई संख्यात्मक परमाणु ही रहेगा अजीर्ण परमाणु में एक सौ इक्कीस होने के बाद वो अस्थिर हो जाएंगे एक सौ इक्कीस के ऊपर वाले जितने भी अजीर्ण परमाणु होंगे वो जल्दी जल्दी क्षरणशील हो जाएंगे ये तो बात सच्चाई है यदि होते हैं तो होना भी कोई उद्देश्य नहीं बनता है अस्तित्व के उद्देश्य में उसका उपादेयता नहीं की बराबर हो जाती है क्योंकि पुनः टूट करके कोई ना कोई एक सौ इक्कीस के अंदर ही रहना ऐसा बनते ही जाता तो हैं कोई एक निश्चित पर, निश्चित परिणाम के आधार पर या निश्चित उष्मा दबाव के अनुसार इकसठ रहेगी साठ अंश अधिक किस अंश तक रह सकते तो हैं परिवेश में ऐसा बोल रहे तो एक सौ इक्कीस परमाणु संख्या परमाणु प्रजाति संख्या प्रजाति संख्या उसमें उसमें निहित होने वाले अंशों का संख्या ज्यादा होते ही है हो सत्तर नहीं पड़ेगा ना भैया। तो बोल रहा हूँ नहीं आप जो बोल रहे एक सौ सत्रह दो जब काउंटिंग कर रहे हैं ना वो तो काउंटिंग आप नंबर क्या, आ, आ, जी क्या है? नंबर ऑफ आए बाजी आर्टिकल प्रकार बोल रहे हैं और एक परमाणु में दो सौ अंश भी हो सकते हैं क्या है ना ज्यादा समय तक अपने स्थिति को बनाए यथास्थिति को बनाए रखने में भूखे परमाणु ज्यादा जूझते हैं और अजीर्ण परमाणु कमजोर बातें जो ऐसे ऐसे बातें तो बता ही रहे काउंटिंग हो ही चुकी है तो इसमें क्या है अजीर्ण परमाणु में जो जो प्रजातियां हैं ये जो इकसठ तक पहुंचते तक जो अंशों को बढ़ाते बढ़ाते तो इकसठ तक पहुंचते हैं ठीक है तो इधर जो है ना 60 से घटाते घटाते घटाते दो तक पहुंचते हैं साठ परमाणु दो उश से कम कोई परमाणु होता नहीं बस ऐसा ऐसा बनी हुई है